देवी भागवत सातवा स्क और वहाँ विराजने वाली शक्तियों का नामावली जन्मेजय ये 108 सौ सिद्ध पीठ और वहाँ विराजने वाली उतनी देवियाँ कही गई देवी सती के अंगों से संबंधित इन पीठों का परिचय बता दिया भूमंडल पर इनके अतिरिक्त जो प्रधान स्थान है प्रसंगवश वे भी बता दिए गए जो पुरुष इन एक सिद्ध पीठों का स्मरण श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवती के परम धाम में चला जाता है इन अखिल तीर्थों की यात्रा विधि के अनुसार करनी चाहिए वहां जाकर पितरों का तर्पण और श्राद्ध करने के पश्चात भगवती की विशिष्ट पूजा विधि पूर्वक सम्पन्न करनी चाहिए पूजन के उपरांत भगवती जगदम्बा के सामने बार बार अपराध क्षमा कराने का विधान है जनवेजय संपूर्ण ब्राह्मणों को भक्ष और भोज्य आदि पदार्थों से तृप्त करना चाहिए राजन सुवासिनी स्त्रियों कुमारी कन्याओं तथा ब्रह्मचारियों को भोजन कराना उचित है प्रभो उस क्षेत्र में रहने वाले जो चाण्डाल हैं उन्हें भी देवी का रूप कहा गया है तथा उन सबकी भी पूजा होनी चाहिए उन सिद्ध पीठ में सभी प्रकार का दान ग्रहण निषिद्ध है शक्ति के अनुपम मंत्र का अनुष्ठान होना चाहिए मायाबीज मंत्र राज माना जाता है समस्त पीठों में वे विराजमान रहने वाली भगवती जगदम्बा के इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए राजन अनुष्ठान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि धन खर्च करने में कंजूसी न करके देवी के प्रति अटूट श्रद्धा रखे जो पुरुष इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्नता पूर्वक यात्रा करता है उनके पितर एक हजार कल्पों तक श्रेष्ठ ब्रह्मलोक में निवास करते हैं स्वयं वह आयु समाप्त होने पर देवी के लोक में स्थान पाता है फिर उत्तम ज्ञान पाकर वह संसार सागर से मुक्त हो जाता है इस अष्टोत्तर सतनाम के जब से बहुत से पुरुष सिद्धि पा चुके हैं जहाँ यह अष्टोत्तर सतनाम स्वयं लिखा गया हो अथवा रखी हुई पुस्तक में अंकित हो वहाँ महामारी आदि उपद्रव भय नहीं पहुँचा सकते बल्कि वहाँ इस प्रकार सौभाग्य में वृद्धि होती है जैसे पर्वत पर समुद्र बढ़ता है जो भगवती की भक्ति में तत्पर होकर इस अष्टोत्तर शतनाम का जप करता है उसके लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है उसका जीवन निश्चय ही सफल समझना चाहिए उस जप के सामने देवता तक मस्तक झुकाने के लिए तैयार रहते हैं क्योंकि वह जप का भगवती का रूप माना जाता है जो देवताओं की सर्वथा पूज्य है श्रेष्ठ मानव उनकी पूजा करे इसमें कहना ही क्या है श्राद्ध के अवसर पर इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ किया जाए तो श्राद्धकर्ता के संपूर्ण पितर तृप्त होकर उत्तम गति पा जाते हैं राजेंद्र ये मुक्त क्षेत्र भगवती के साक्षात विग्रह हैं सिद्ध पीठ इनकी संज्ञा है बुद्धिमान वर्ष इनका अवश्य सेवन करें। राजन तुमने भगवती परमेश्वरी के विषय में जो कुछ पूछा था वह सबका सब रहस्य सहित में बता चुका अब पुनः क्या सुनना चाहते हो